मा चक्ष चावश मात ब्रह्म महिला कर षस्तु महिषंत महिषंत ओवकाशा के द्वितीय घ के चतुर्थ मंत्र के उपरदेश विचार कर रहा था जिष्ण से आरम्भ हो गया था मंद्रता प्रतिबोध विद मतम अमृत बिंदते आत्मा बिल्कते वीरियम विद्या बिंदते मतम असमता बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम दीक्षा है कि बोध सम्रका था अमृत की वृत्तियां सुभाष जितने भी वृत्तियां बनती है उसके साक्षी रूप से वो तो आत्मा विदीत यही उसके आत्मा को जानने को उपाय यही है क्योंकि वो जड़ है जड़ पता किसी न किसी के द्वारा प्रकाशित हुए बिना स्वरूप के उपलब्धि उनकी होती नहीं तो जो इनका प्रकाशक रूप से विद्यमान है वही आत्मा है जैसे लोहा में जलाने की शक्ति है वह अग्नि के संबंध से है इसी प्रकार इनमें जो चैतन्य भाषा है इंद्रिया आत्मा है कोई मान रहे कोई मन को आत्मा मान रहा है कोई बुद्धि को आत्मचेतन मान रहे हैं तो ये उस आत्मचैतन्य के संबंध है तादात्म है तादात्मक दिखाए दिखाएं जैसे लोहे में तादात्मक भी उसी प्रकार है इसका दृष्टान भी दिया तो ऐसे आत्मा को जानने से क्या होगा अमरत्व की प्राप्ति होगी कहा अमृतत्व में दिनगतें इसका फल यही है अमृतत्व का कारण है आत्मज्ञान भी दिखाई पड़ रहा है तो आत्मज्ञान अमृतत्व का निमित्त कारण है कैसा है केवल आत्मा भी ज्ञान आत्मा भी ज्ञान अमृतत्व का मुख्य कारण नहीं हो सकता तो मतत्व तो माना हुआ, हुआ है वो हटाने के लिए जब ज्ञान होगा तो एक सामर्थ्य आ जाएगा आत्मा में हम ब्रह्माश्मी सामर्थ्य आएगा तब तक नहीं आएगा हम उनसे जाए गए कितने सालों से अमृता तो सुन रहे हैं ये भावना है पास सामर्थ्य नहीं आया हूं तो सामर्थ्य प्राप्त होता है विद्या से किंतु तो आत्मा विद्युत दीव्य को सामर्थ्य तो सतत प्राप्त होता है और विद्या या विद्युत गौन प्रयोग है या अमृतत्व भी प्राप्त हो जाएतत्व का अभाव हो जाता है जो तो ज्ञान होगा तो वर्तत्व विनाशित तो आदि धर्म का अभाव हो जाएगा जो अविद्या का विनाश होगा यही है इसी का पर चल रहा था एक देशी ने शंका उठाई थी कि नहीं बोध सब लगाता है जितने भी बोध की क्रिया है उधर धातु है उस बोध क्रिया के कर्ता को आत्मा समझना अनुमान से सिद्ध होगा आत्मा जहां जहां क्रिया होती है तो कहने कोई कर्ता होता है जैसे यह वृक्ष शाखा में चाले थी सहयु तो जो वृक्ष की शाखा को हिलाता हो उसको वायु कराता है वायु प्रत्यक्ष नहीं होता अनुमति बताता है कि प्रत्यक्ष वृक्ष की शाखा हिन्द प्रत्यक्ष है उसके द्वारा वायु का अवमान होता है उसी प्रकार यहां ज्ञान रूपी क्रिया हो रही है वृत्ति ज्ञान वृत्ति रूपी क्रिया पैदा हो रही है, यहां प्रकार की वृत्ति तो उस वृत्ति के कर्ता रूप से आत्मा का ज्ञान होता है ऐसा एक देश ने शंका उठाई थी उसका खंडन किया तब उस स्थिति में क्या होगा जब बोध क्रिया के कर्ता के रूप से आत्मा को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा बोध क्रिया शक्ति वाला आत्मा हो जाएंगे शक्तिमान होगा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा होगा एक द्रव्य सिद्ध होगा और बोध शुरू नहीं हो पाएगा ज्ञान स्वरूप नहीं हो पाएगा एक द्रव्य सिद्ध होगा और ज्ञान जो है वो जो है वृत्तियां बनती है नष्ट हो जाती स्थिति ऐसी है तो जब आत्मा में बोध पैदा होगा मानवृत्ति पैदा होगी तब बोध क्रिया के साथ में विशेष हो जाएगा सविशेष बन जाएगा और व्यक्ति जब नहीं बनेगी तो बोध क्रिया के अभाव काल में एक निर्विशेष द्रव्य सिद्ध होगा आत्मा ऐसा निर्विशेष सिद्ध होगा इस स्थिति में विक्रियात्मक सिद्ध हो जाएगा आत्मा कभी बोध क्रिया से तो होना कभी न होना विक्रियात्मक विक्रिय साली हो जाएगा आत्मा असहाय सिद्ध होगा जो सहावय होते क्रिया होती है सहावय सिद्ध होगा अनित सिद्ध होगा अशुद्ध सिद्ध होगा एक दोष परिहार नहीं किया जा सकता एक देशी के मतलब के दोस्त ये दोष लग जाएगा आत्मानुसार ये एक देशी मत का खंडन किया अब आगे नैगा वैशेषिक आदि क्या मानते हैं आत्मा में आत्मा को क्या मानते हैं ज्ञान को क्या मानते हैं किस संबंध से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है तो उनके चर्चा करने जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं उनका मत भी ठीक नहीं है कहेंगे देखो मीमांसा आत्मा को जल चेतन उभय रूप मानते कभी आत्मा हमारी अवस्था कभी हम होश आवास में होते हैं और कभी कभी बेहोश में होते हैं तो हमारे स्वभाव मीमांसा का कहना हमारा ही स्वभाव जब जड़ रूप में जाएगा तो बेहोश अवस्था में जाएगा कोई होश नहीं है जब चेतन रूप में होगा तो होश आवास में आएगा आत्मा जड़ और चेतन उभय रूप में ये मीमांसा है उभय रूप नई आयोग मानते आत्मा जड़ जैसे घटाधी पदार्थन जड़ है उसी प्रकार आत्मा में कोई कुछ नहीं है जब सम्वा संबंध से आत्मा मान के समय से सम्वा संबंध से ज्ञान पैदा हो ज्ञान को चेतन मान जरूर तो ज्ञान पैदा होगा तो आत्मा चेतन आत्मा में चैतन्य देखने लग जाता है तो ज्ञान डाल में, में आत्मा में चेतन का रिहाई करती है अज्ञान डाल में आत्मा में चेतनता नहीं है वो ज्ञान भी महिमा है ऐसा ये नैयाय वैशेष्य का कहना है कि आत्मा स्वभाव का जड़ ज्ञान को चेतन मांगते हैं ज्ञान में हम जिसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं वही उनका ज्ञान है जब तो आत्मा और मन के संयोग संबंध से संयोग संबंध होगा तो समवायिक संबंध से ज्ञान पैदा होगा तो आत्मा में चैतन्य दिखने लगेगा वो सराश में आ जाएगा चैतन्य राष है जब वो असमवायिकारण चला गया आत्मा में संयोग नहीं रहेगा तो ज्ञान पैदा नहीं होगा उस काल में आत्मा जड़ हो जाएगा अपरूप तो रहेगा जड़ ये उनका कहना है कहां तक सत्य है विचार करते हैं वो चैतन्य आत्मस्वरूप आत्म आत्म है अथवा ज्ञान का स्वरूप है विचार करना है लेकर हमारे यहां को तो चैतन्य आत्मा का स्वरूप कहां है और ज्ञान का स्वरूप कहते है। हैं इसी को लेकर के बोलते हैं यद्यपि करके कहते हैं यद्यपि कारा आत्मा समय वो बोधो आत्मय समय थी काम अतिथि का एक एक कर्म को ले चोर करके खामने वाले को प्रणाम बोलते हैं कण कणम कर्म उपज रखने रहने पर अधातु से अण प्रत्यय हुआ है कर्म ही अण सूचरा अण प्रत्यय करके प्रणाधार उठाने दो प्रकार की वृत्तियां होती थी माने अंतकरण शुद्धि के लिए कई साधन थे तो कणार ऋषि जो थे क्या करते थे उनका नाम और कुछ था प्रणाल को ही उनके कार्य से हुआ था क्रिया से भी ये नाम प्राप्त हुआ है तो जब किसान खेती काट करके घर में ले जाता है तो वो खेतों में कुछ दाने अवश्य गिर जाते हैं कोई तो बालियां भी गिर जाती हैं बालियां भी गिरती है दाने भी गिर जाते हैं तो अवश्य बाली हो जाता है तो से जो तो दाना दाना गिरा हुआ दाना को चून करके अपनी जीविका चलाता हो उसको कहते हैं ऊंचा एक एक का चुनने वाले वृद्धि को उनसे वृद्धि कहते हैं और दान में लेता बाली बाली को लेता है उसको कहेंगे शील वृद्धि शील वृद्धि है प्रासाद जलम शिलाम ऐसा कहा है लघु भी कहा है तो बाहर की जवाब में तुगा में देना कुछ उनछे रातों में यादव कोष के बातें बताई है तो वो क्या करते थे किसान खेत का आपके ले जाता था जो कण गिरा हुआ है खेतों में उसको लाना उठना पीसना जो भी करना उसको लेकर के था कितना आता होगा किस तरह से जीवन यापन करते होंगे तो जो क्योंकि न्यायशास्त्र के इतने बुद्धिमान हो गए कि उनकी तपस्या का फल है तो कणारणागस्य किले का या कणार ने बोला तत्व एकदम से, से अत्यय कणार्ग यह है अनुयायी है लोग सब जिनको कहेंगे काणारणार्थ में या काणार कहा हुआ है या अप्रत्यय रखा हुआ है काणार सबसे अना है काणार केसव काणारा नाम माना कणार के अनुयायियों का मानना है आत्मा संयोग तो बोधा आत्माय समाज आत्मा और मौन के संबंध से आत्मा में ज्ञान पैदा हो जाता है समवाय संबंध से मानी आत्मा में संयोग असंवाई कारण है ज्ञान उत्पन्न होने के ये कहना चाहते हैं वो कहां तक सत्य विचार है, करते हैं तो काला आत्मा और संयोग जो बोध आत्म और मन का संयोग जन्य जो बोध है असमय कारण है वो माने जो ज्ञान पैदा होगा आत्मा में आत्मा कारण होगा आत्मावा संयोग असमय कारण होगा उनके साथ में आत्मा समय है जो बोधा आत्मा आत्मा में संभाव समक्ष पैदा होता उत्पन्न होता है अतः आत्मा ही बोधित्व तब आत्मा में बोधित्व धर्म आता है तो जातृतव ध धर्म है आत्मा क्यों तो वोध है चेतन ज्ञान है चेतन आत्मा है जड़ जब आत्मा और मन का संबंध होने के पश्चात आत्मा में संभाजित समुद्र ज्ञान पैदा होगा तो आत्मा में गोतृत्व तो धर्म आ जाएगा आत्मा बोधाधर आएगा चेता और नरु विक्रिया अगर आत्मा आत्मा विक्रियात्मा स्वरूप नहीं है तीन नंबर टिप्पणी है नरु विक्रियात्म का बोध गुण उत्पत्ति उत्पत्ति विनाशी वहां पर उत्पन्न विनाश होता है बोध गुण उत्पन्न होगा नष्ट होगा गति तराश्रय द्रव्यूत आत्मनो उसमें जो बोध का आश्रय स्वरूप द्रव्य स्वरूप आत्मा है उसका यथावत अवस्थित जैसे कि उससे रेल कार्य रहेगा उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा जैसे रेल के लाइन में कितने रेल आए गए होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता निर्विकार रहता है लोहा पीटने वाला जो औजार पीटने वाला लोहा होता है पीटा जाता है जिसमें कच्चा लोहा कितने लोहे बन के चले गए विकृति होकर क्योंकि तो उसमें कोई विकास नहीं होता निर्विकार रहता है ठीक इसी प्रकार यथावत निर्विकार तो आत्मा निर्विकार ही रहेगा आत्मा को विक्रियावा नहीं माना जाएगा बोध तो उत्पन्न होना विनाश होने के कारण से वो का धर्म उत्पत्ति बिनाश धर्म ज्ञान का है आत्मा का नहीं निर्मिकार ही रहेगा द्रव्यमार्ग से रहेगा द्रव्य मात्रस्तु भगवती एक द्रव्य मात्र रहता है आत्मा नव द्रव्यो में एक द्रव्य माना है उन्होंने आत्मा को, तो को नौ द्रव्यों में एक द्रव्य माना हुआ है द्रव्य मात्रस्तु भगवती का आदि समवाही जैसे घट गुणों का समवाही कारण होता है लीला पीला आदि गुणों का समवाही कारण होता है ठीक इस प्रकार जो भी गोद का समवाही कारण है क्या आत्मा ज्ञान का समवाही कारण उनके मत यही है यही मौका है ना नई होगा भाई को अनुदान समस्या है इतना माना तो अब सिद्धांत दूषण देते इस पक्ष में जैसा उन्होंने कहा वैसे अश्विन पक्ष ये जो आत्मा को जड़ मानना और ज्ञान को चेतन मानना आत्मा और मन के संद, असमाय संबंध होने समृह हो जाने पर आत्मा में ज्ञान पैदा होना मानना ये जो इस पक्ष में कि अचेतन द्रव्य मात्रम ब्रह्म ऐसा सिद्ध होगा ब्रह्म कैसा है अचेतन है द्रव्यनाथ है ंतु तो? स्त्रुतियों का बाध होगा कौन सी स्मृति विज्ञान आनंदन ब्रह्म इत्यादि स्थितियों का बाध हो जाएगा वो तो विज्ञान स्वरूप बता रही है ज्ञान स्वरूप और यह मानता है ज्ञान रही एक द्रव्य है उनके मामले तय द्रव्यूगा तो अचैतन द्रव्यारंत्री विज्ञान आनंदन ब्रह्म इत्यादि सूत्र है स्मृतियां बाधित हो जाएगी इनका विषय किसी ने मिलेगा विज्ञान स्वरूप माना है श्रुतियों ने आत्मा को और यह मान लिया जड़ है ज्ञान जो पैदा होता है नष्ट होता है उसमें ऐसा ना। नृतीय पक्ष ठीक नहीं और भी बातें हैं ठीक है देखते हैं स्वीकार करने अग्निशंगा घटल पूर्व पृष्ठ से आरंभ है किया अग्निशंगाड़ मन संयोगाई कारण आत्म अचेतने चैतन्य उत्पजते किवल सिद्ध विरद्धम असंभावित इतना कहते हैं अग्नि संयोग से जैसे घाट में लाली में आ जाता है घट जाता है अग्नि के संबंध से घट पर काला था बनते समय में जब अग्नि में ठाड़ भी डाल दिया तो लाल हो गया जिसके संबंध से लालीमा आ अग्नि अग्निशम अग्नि के संबंध दो द्रव्य है अग्नि एक द्रव्य है घट एक द्रव्य है दो द्रव्यों का संयोग हो गया मैंने कहना घट में जब आ गया रक्तिमा आ गए ठीक इस प्रकार मन संयोग मान का संयोग जब आत्मन में होगा मन संभुरा असभाविक मन संयुक्त है असमभाविक कारण है किसका ज्ञान पैदा होने के लिए आत्मा में ज्ञान सुख दुख इच्छा दृष्टि ज्ञान आदि पैदा के लिए असमय कारण है आपयोग असमिक कारण नहीं अचेतन है आत्मा ही आत्मा कैसा है उनके मत नहीं अचेतन है नहीं जो अचेतन आत्मा है जय है आत्मा न्याय मन तो ध्यान चेतन नहीं होते मानता ज्ञान को चेतन मानते अचेतन आत्मा नहीं चैतन्य और उत्पत्तें जैसे घट में घट और अग्नि के संबंध होने का भक्तिमा पैदा हो जाती है उसी प्रकार आत्मा और मन का संबंध होने पर आत्मा में उदृत्य पैदा हो जाता है ज्ञान पैदा हो जाता है चैतन्य पैदा हो जाता है चैतन्य उत्पत्ति चैतन्य उत्पन्न होगा केवल इत्यादि ये भी बात बताई इन्होंने इतने मात्र विरोध में श्रुति विरोधी में इतर न श्रुति विरुद्ध केवल श्रुति विरोधी नहीं समझना इसको असंभाव हो ही नहीं सकता श्रुति विरोध भी है और असंभव भी है क्या असंभव है आगे दिखाते श्रुत विरोध तो हो ही गया श्रुति ने विज्ञान स्वरूप माना है और इन्होंने क्या माना है जड़ माना हुआ विरोध अच्छा। है और केवल श्रुति विरोध मात्र दोष है दूसरा दोष भी है क्या दोष है असंभव दोष हो नहीं सकता आत्मा का मन का समय बोला संभव ही नहीं संभव ही नहीं दिखा नहीं संभव है और एक मान बैठे हुए हैं भाषण कहते हैं आत्मा प्रवेशाभाव देखो संयोग होता है एक प्रदेश वाले का सावय पदार्थ का सावय पदार्थ के साथ संयोग होता है आत्मा आत्मनिर्भय उसके साथ संबंध होना संभव भी संयोग होना संभवी नहीं का है आत्मवनिर्भय आत्मनिर्भय पदार्थ है निर्भय होने से प्रवेशाभा कोई अवय उसका है नहीं एक प्रदेश जुड़ना संयोग होता है क्या एक प्रदेश जुड़ना दूसरा प्रदेश नहीं ऐसा होता है तो प्रवेशाभा माने एक कोना जुड़ जाता है जैसे भूतल घाटा बोलते हैं भूतल और घटता है, है संयोग भूतल के साथ पूरे घाट का संयोग नहीं होता भूतल का भी पूरे भूतल का संयोग नहीं होता एक देश का होता है प्रदेश वाले का प्रदेश वाले के साथ संयोग होता है आत्मा प्रदेश वाले में निर्भय है ये क्या है संयोग होना संभवित एक तरह से ज्ञान पैदा होने की बात है आत्मा आत्मा और निर्भय आत्मा निर्भय होने से प्रदेश आ प्रदेश नहीं आना अवैध नहीं आए संयोग होना संभव नहीं मन के साथ दूसरी बात नृत्य संयुक्त मनस और दूसरी बात ये है आत्मा विभु माना वाला क्या मानएगा ना विभु का अर्थ होता है सर्वगतत्व सर्वभूत द्रव्य संयोगित्व विभुत्व तो मन भी एक उत्तर है तो उसके साथ संयोग अभी बनना है पहले से ही है पहले से क्या संयोग होगा फिर उसके साथ ज्ञान उत्पत्ति के लिए ये दूसरे दोष नित्य संयुक्त तत्वाचर नित्य संयोग होगा अगर मानेंगे तो आत्मा का ये भी संयोग होना संभव नहीं अगर संयोग मान भी लें तो नित्य संयोग क्यों वो विभु है विभू अध है, है उसका भी अभाव होगा नहीं तो विभाग हो जाए नित्य संयुक्त तत्वाचर मन सह जो मन में मन में जो स्मृति के एक नियम है अनुभव काल में स्मृति नहीं होती समान पूर्व स्मृति पूर्व संस्कार भी तो भीतर पड़ेगा ना अनुभव काल में अनुभव ही होगा अनुभव सामग्री से नित्य सामग्री बाधित हो जाती है इनका कारण है तो तो आत्मा और मन का संयोग जब नित्य होगा विभु होने के कारण से अगर संयोग माने संयोग होना संभव नहीं अगर मानते तो नित्य होगा नित्य होने हो पर जो अभी अयम घटा ज्ञान हो अनुभव हो रहा उस काल में पहले पट का हुआ था उसका संस्कार है कि नहीं संभव था और आत्मा में संयोग है कि नहीं उसका संस्कार भी है और असमवार्य कारण भी पूरा स्मृति भी साथ में हो जाए भक्त ज्ञान काल में परिज्ञान भी हो बताए कि नहीं होता है। नहीं होता होना चाहिए यह कह रहे माना था स्मृति नियमों नियम नियम अनुपत्ति अपरिहार्यशीर् नियम अनुपत्ति अनिहार्यशाल माने मन में जो स्मृति का नियम था नियम के अनुपत्ति कहा जो उपपत्ति नहीं हो सकती है माना ग्रहण काल में अनुभव काल में स्मृति नहीं हो सकती जो कहा यह दोष कहा जाएगा स्मृति के कारण संस्कार है आत्मा में समय है तो आत्मा में समय बिगो होने चाहिए संस्कार बैठा ही है आत्मा में तुम्हारे पत्न आत्मा में है संस्कार भाव रूपी संस्कार किस में आत्मा में है तो आत्मा में संस्कार भी है और समयोग भी है तो घटियान का आज पटका समर्थ होना चाहिए एक साथ हो गया भी नहीं होता नहीं होता है तो फिर कैसे आप हाँ आत्मन के संयोग से ज्ञान पैदा होता है हो दूसरा प्रश्न अपरिहार्य शहर अपरिहार्य है स्मृति होना ही चाहिए जैसे तुम मान रहे हो उसके कारण ठीक काम करते हैं प्रवेश रता प्रदेश रतो योग्य संयोग देश संयोग उसने देखा योग ने देखा एक अवश्य पदार्थ प्रदेश पदार्था है सावय पदार्थ एक साधर पदार्थ का दूसरे साधर पदार्थ का संयोग देखा गया और है।, और है और आत्मा निर्भर है उसका संयोग होना संभव भी नहीं तुम मान रहे हो मन और आत्मा के संयोग से ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान चेतन है और चेतन जब पैदा होगा तो आत्मा के चैतन्य धर्म दिखाई देगा और ज्ञान चला जाएगा ज्ञान का नाश होगा तो आत्मा जड़ ऐसा मान्यता तुम्हारी है कैसे होगा एक प्रवेश प्रवेश रखो प्रवेश मानता प्रदेश वाली शादी तृतीयांत एक ष्ठ है प्रदेश वाले का मन सावय पदार्थ का सावय पदार्थ के साथ जो के संयोग है को तो तो तो देखा ही ने उसमें टुकड़ा है संयोगों और संभव ही मन के साथ संयोग होना संभव नहीं ये भाग्य में कहा था उत्तम ये कहा तब अयुक्तम पूर्वायु बोलता है ये पूर्वाजु के प्रश्न है ये ठीक नहीं है आपने जो बताया था संयोग वाले का ए, प्रदेश वाले का प्रदेश वाले का संयोग होता है जिस प्रदेश वाले का प्रदेश वाले के साथ संयोग होता ये है ये दल है पूर्वी बोल रहा है क्यों सर्व मूर्त संयोगित्व सर्वगतत्व आत्मा आत्मा को सर्वगत माना हुआ है सर्वत है विभू माना है तो विभू का लक्षण यही है युग सर्व मूर्त संयोगित्व एक साथ सारे मूक्त शब्दों के साथ संयोग हो जिसको उसी को कहते हैं विभू युगप एक साथ माना चाहिए बारी बारी से तो सबके सर्म के साथ हो जाएगा एक साथ सर्वभूर्त संयोधित हमारे गुरु जो हमें ऐसे बढ़ा बैठा है विभु पदार्थ का अर्थ यही होता है कि युगपत सर्वभ दारे मूर्त के साथ संयोग होते हो सके उसको विभू कहते हैं तो आत्मा विभू है तो एक साथ सबके साथ होगा तो मन के साथ संबंध क्यों नहीं होगा जब सब सम्भव एक मूर्त पदार्थ है तो आत्मा जब विभु है तो मन के साथ संबंध नहीं है क्यों नहीं है समय ये बोल रहा हूँ क्यों तो आत्मा भी तर्द मन भी तर्द है दोनों संयोग होगा ही ये बोलता तर्क है सर्व आत्मा इसलिए भरोसा संयोग भी है जब सबके साथ संयोग है आत्मा का विभु होने के नाते तो मन के साथ भी संयोग है तो मन के साथ संयोग होने पर आत्मा विज्ञान पैदा हो जाएगा क्या आपत्ति है ये कहा नित्य समय तत्व और संयोग मानेंगे तो नित्य संभव होगा संयोग होने पर फिर विवाद नहीं हो पाएगा क्यों वो विभु है और नित्य है तो उसका कभी जवाब तो होता नहीं है घटपट का संयोग अनित्य है क्यों तो कभी होता कभी नहीं होता अनित्य पदार्थ है और आत्मा नित्य है और मन को भी तुमने नित्य मांगा हुआ है मन नित्य है और आत्मा भी नित्य है तो नित्य संयोग होगा नित्य संयोग होगा तो अनुभव काल में स्मरण होना चाहिए होता है ना जब तुम्हारे मत के अनुभव काल में स्मरण होना चाहिए क्योंकि अनुभव सामग्री के साथ साथ स्मरण की सामग्री भी वहां स्मरण की सामग्री क्या है अनुभव का सामग्री होता है आत्मा संयोग और इंद्रिय जन इंद्रिय तो ये दो आना चाहिए और स्मृति का संस्कार है आत्मा संयोग और संस्कार दोनों है तुम्हारे पास तो स्मृति होना चाहिए कहा जाते हैं उनका कहना है ग्रहण काला अन्य काली क्रमेण उत्पत्ति ये बोलना चाहते हो ग्रहण काल मैंने अनुभव काल अनुभव काल से अन्य काल में ही स्मृतियों के क्रम से उत्पन्न होगा स्मृतियां पहले अनुभव होगा बाद में स्मृतियां होगी क्रमेय उत्पत्ति क्रमेय उत्पत्ति नियमों वैश्विक शिक्षण वैश्विकों का जो क्रम है ये हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है ग्रहण काल में भी मैंने अनुभव काल में भी जिसमें घटियान काल हो रहा होगा अयम घट जान इंद्रह हो गया और आत्मावय हो गया वहीं पर ग्रहण काल मैंने घर ज्ञान काल में भी स्मृति उत्पत्ति प्रश्न काल से स्मृति बन जाएगी तो स्मृति के, के सामग्री भी है उसका स्मृति का सामग्री क्या है आत्मावायोग और संस्कार दोनों तो, है पढ़ का संस्कार है पहले पढ़ का ध्यान करके रखा हुआ है उसका संस्कार हुआ है आत्मा में तुम है और आत्मावय वही है होना चाहिए संस्कार वाला आत्मा का सवयोग से अभिशेषा संस्कार वाला आत्मा और मन का सवयोग तो जैसे ग्रहण के लिए चाहिए अनुभव के लिए चाहिए वैसे स्मृति के लिए भी है वही तो सामग्री है तुम्हारा तो सामग्री है तो क्यों स्मृति नहीं होगी तुम्हारे यहाँ देखिए आप दे रहे हैं टिप्पणिया ग्रहण काल ग्रहण काला ग्रहण काल अनुभव काल है ग्रहण काल सब अनुभव काल है अनुभव काल चार नंबर टिप्पणी ग्रहण का अनुभवकाल अनुभूतार्थ गोचर स्मृति और अनुभूत अर्थ को विषय को विषय करने वाली होती है स्मृति अनुभव काल में स्मृति नहीं हो सकती अनुभूत पदार्थ का स्मरण करना है उसने ये तुम्हारा कहना है तो अनुभूतार्थ अनुभूत जो विषय है उसको विषय करने वाली स्मृति होती है स्मृति प्रति स्मृति के प्रति द्वितीय उस स्मृतियों के प्रति तत्त संस्कार और आत्मा को समय से कारण माने वो संस्कार चाहिए उस स्मृति के लिए तब तक संस्कार चाहिए और आत्माओं का समय कारण चाहिए तब वह सत्य भी ये दोनों होने पर भी आत्मा में समय के लिए तब तक संस्कार भी है स्मृति के लिए संस्कार भी होने पर भी रमेश स्मृति हो जाए तुम से स्मृति होगी पहले अनुभव होगा स्मृति नहीं हो सकती जा रहे हो जब अनुभव की सामग्री तुम्हारे पास है तो स्मृति की सामग्री भी है आत्मा का सर्व तो है वहां और संस्कार भी है तो स्वृति क्यों नहीं होगी ठीक है जाए दीदी नियम निरुपत्ति के वक्त एक उत्पत्ति रही है युद्ध रहित है तुम्हारा नियम इसी में वो कहेंगे नहीं नहीं दोनों सामग्री होने पर भी वहां पर स्मृति के लिए उद्बोधक आदि अतिष्ठ नहीं है कर स्मरण hmm. करने के लिए कोई उद्बोधक चाहिए जिस पेड़ के लिए आपने सांप देखा है विस्तार देखा है उसका संस्कार हमारे आत्मा में है न्यायगत आत्मा में है संस्कार ठीक है तो कालांतर में हम चलते फिरते हैं अन्यत्र हमारी सर्पबुद्धि नहीं होती वही पेड़ के नीचे जब पहुंचते हैं तो सर्पबुद्धि हो जाती है या ख्याल आ जाता है ना वो पेड़ हो जाता है वृक्ष हो जाता है उर्वरक स्मरणों को जलने के लिए उर्वरक चाहिए कोई ना कोई वो कहता था उर्बोधक अभिष्ठादी नाम सहकारी तो स्मृति के लिए सहकारी कार्य है गुर्बोधक है अदृष्ट है अदृष्ट ऐसे नहीं देखना तो नहीं देखेगा देखना तो देखेगा धर्माधर जैसे अदृष्ट होगा हाँ। तो यह सरकारी कार्य स्मृति के लिए इसलिए श्रोकार तो हो जाएगा वहां स्मृति के सामग्री होने पर भी वहां अविष्ट नहीं है उस काल में उद्बोधक नहीं ग्रहण काल में जब किसी विषय का अनुभव हो रहा है उस काल से स्मरण के लिए उद्बोधक नहीं है इसलिए वो स्मरण भी होता न समझते हम शाम ऐसी संग्रह क्यों असल कल्पना अपेक्षा है असलव कल्पना है तुम्हारी तो मन की बातें है इसलिए क्या करना है ये तो सर्वम मन व इत्यादि जो कहा सुनते है ये सब के सब मन ये इसको क्यों नहीं मान रहे हो तुम तो अपनी कल्पना में चल रहे हो और स्मृति बोल रही है ये तो सर्वम मन वह इसको क्यों नहीं मान रहे हो इत्यादि स्मृति अनुसार न्याय कल्पना है नहीं था स्मृति अनुसार करो उसकी कल्पना करो मन का मन में है ये मानो किसने मन ये धर्म मानो यह का है संस्कार संयोग है हो है ना जब संस्कार है और संयोग स्मृति का कारण क्या है आत्मान संस्कार और संयोग मान तप वस्तु का अनुभव का संस्कार और आत्मा संयोग है ग्रहणकाल है तो संस्कार सत्य। का तो से सत्यस्मृति का कारण संस्कार और आत्मा संयोग यही तो कारण है ये होने से ग्रहणकालय भी किसी अयम घाटकाल में पहले पद का अनुभव हुआ था तो पद के अनुभव का संस्कार है अभी और आत्मान संयोग जैसे घट के लिए जरूरत है वैसे के लिए भी है वहां पर विद्यमान है वही है तो ग्रहण काल ये स्मृति उत्पत्त तो प्रसंग होना पड़ेगा क्योंकि तो याद होती नहीं तो मन को अनुमाना है और मन को एक साथ को माना नहीं है कोई तो क्यों होता भी नहीं अनुपरिवार कौन कौन मानता है नहीं मात्र परिवार को मांगा है वेदांत देना हाँ? नहीं ऐसा नहीं काना मन को बारे में बोला है मन जैसे विषय देश में जाता है वो तो कैसा जाता है वृत्ति बन बना के जाना है उसे एक रवड़ जैसा है जैसे एक वेदांत परिभाषा में दिया है जैसे टंकी के पानी को खेत में जाना होता है तो टंकी में भी है वो और पाइप में भी है और खेत में भी जहा करके चतुष्पोर्णादी जो खेत के आकार भी बन जाना है वैसे ही अंतर्गत जब वहां जाना है विषय देश में जाकर के विषय को घेरना है उस स्थिति में अंतरगढ़ यहां भी रहेगा और तब तक, तक इंद्रियों के माध्यम से निकल रहा है उपाय दिव्यों का माध्यम भी कर रहा है किस इंद्रियों विषय से जा रहा माध्यम से जा रहा और जिस विषय में जा रहा उसको भी घेरता है तो क्या ऑणु होने से काम चलेगा बाहर जाएगा भीतर तो नहीं रहेगा भीतर रहेगा तो बाहर नहीं जाता है तो और मानना तो तुम्हारी कल्पना है हम क्या कर सकते हैं यही बात है तुम्हारी पूर्वता का परिचय है मध्यम नहीं अच्छा तो संस्कार संयोग में सत्व ना ग्रहण काले भी स्मृति उत्पत्ति प्रसंगा स्मृति होनी चाहिए यह मन से ग्रहण कालात अन्य स्मृति उत्पत्ति इतने भी नियमों न समझे ग्रहण काल से अन्य काल में अनुभव काल से भिन्न काल में सुधार हो चाहिए ये काम नहीं बनेगा हमारे यही भी कल्पना नहीं हो चलेगी ये कहा ग्रहण सामग्र स्मृति सामग्री प्रतिबंध तत्वा तब तत्वादी कल्पना को अस्तित्व कहेंगे नहीं ग्रहण सामग्री से वहां स्मृति सामग्री प्रतिबंधित हो गई है यह माने के अरे ग्रहण सामग्री में क्या है इंद्रियार्थ समीकर्षण और आत्मा संयोग दो चीज जरूरत है वो और स्मृति के लिए आत्मा संयोग और संस्कार थोड़ा तो ग्रहण सामग्री सामग्री थोड़ा धेयर तो है एक में इंद्रिया समीकर्षण है एक में संस्कार है आत्मा संयोग दोनों के लिए यही तो है तो कहेंगे वहां दृण सामग्री के कारण वहां इंद्रिया आत्मसंकर्ष हो रहा है और आत्मसम होने से ग्रहण ही होगा स्मृति नहीं होगी ये तुम्हारी कल्पना ये कह रहे हैं कि स्मृति सामग्री प्रतिबंध करते हो सारी कल्पना करते हो इसलिए स्मृति नहीं होती है बदलाव हो गए इंद्रियात्म संकर्ष आए आत्मसम वो तो दोनों के लिए इंद्रिया आत्मकर्ष बदलाव होने के कारण स्मरण नहीं होता ये अनुभव होता है काम ये कल्पना अस्रोत अस्रोत है श्रुति सम्मत नहीं है कल्पना इसलिए गौरव आप चाहिए इतनी लंबा करना गौरव दोस्ती है अब इसलिए उपेक्षा उसकी उस कल्पना की उपेक्षा कर देनी चाहिए यही करना चाह रहे उपेक्षा है, है एक अरे लोकपत में पांच नंबर टिप्पणी लोकपत्य थे आत्मल संयोग से विषय समी का सचिव स्मृति काल की सत्प्रेर देखो प्रत्यक्ष का सामग्री है विषय आत्मावुस विषय सन्िक है और इधर ये स्मरण के लिए है आत्मावुसम उसके लिए रहे हैं नहीं है, है तर जब उसके सामने भी क्यों नहीं होगा जब कारे कारे काल है कार्य को होना चाहिए स्मृति काल की सत्य ग्रहण काल अन्य सम्भव ग्रहण काल अन्य अन्य काल में स्मृति होना संभव ही नहीं है इनके पास ऐसा है आगे कहते हैं सर्वरा तत्व टीका कार्य बोलते हैं सर्वरा सर्वअ्य महात्मा न तो संयोगित्व कल्पनीय सर्वगत का अर्थ युवक सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व इनके कहना है किन्तु तो ऐसा नहीं कल्पना होगी तुम्हारी कल्पना से काम नहीं करेगी सर्वगत का अर्थ सर्व अव्य मात्र सब किसी के साथ ही व्यवधान नहीं होना सर्व का भाव से रहना यह सर्वगत का है न कि सर्वशा आत्मा जब निर्भर है संयोग कहां से होना है सर्वगत आत्मा के लिए है तो सर्वगतार्थ का किसी के साथ भी व्यवधान नहीं होना यही है सर्वगतार्थ है सर्वग्रम सर्वअ्यवधान मात्र किसी के साथ भी प्रधान होना इतने सर्वगत का अर्थ का न तो संयोगित्वनीय न कि आत्मा संयोगी है ऐसा कल्पना करो सर्वगत का अर्थ करके आत्मा में संयोग होना संभव नहीं क्यों प्रदेश वाले का प्रदेश वाले के साथ होगा नहीं सावध पदार्थ का सावय पदार्थ का समर्भ होगा आत्मा निर्वय कहां से संभव होगा इसलिए फिर आत्मा में का संयोग होने के बाद में आत्मा में समुदाय से रूप ज्ञान पैदा होगा और चैतन्य पैदा होगा गया पैदा हो गया तो आत्मा में चैतन्य आए ये कहा ना सारी कल्पना तो फिर आत्मा का क्या संभव के की संपत्ति नहीं है वो तो निर्णय है असंभव नहीं संजतें कहा हुआ असंग तुम्हारा संबंध होगा श्रुति श्रुति के बाद मानेंगे तुम्हारी कल्पना को मानेंगे आप ये कहना चाहेंगे अच्छा संसार में पहुंचा प्यारी है संसार भाषण संसर्ग धर्मी पहुंचा आप आ, आ, आ, आप स्मृति स्मृति न्याय विरोध कर भी तुमसे आप माने तुम संसर्ग धर्म मानते संबंध धर्मी ये जो तो तो मानते हो मैंने समुदाय संबंध के धर्म मानते हो तुम तो आत्मा तो, और मान लो तो दो धर्म है समुदाय संबंध सं, ये द्रव्योग के साथ में जो संयोग होगा संयोग का धर्म तुम इसको आत्मा को मानते हो तो संसार का धर्मित कौन सा आत्मा स्मृति स्मृति न्याय विरुद्ध प्रणित आत्मावन आप का संयोग जब होगा तो तुम क्या मानते हो संसार का तो तो संयोग के धर्मी मानते हो आत्मा को तो वो स्मृति स्मृति न्याय सबसे विरुद्ध है स्मृति से विरुद्ध है स्मृति से विरुद्ध है स्मृति का ऐसा लिखा नहीं युक्ति से विरुद्ध है युक्ति को दिखाने विरुद्ध दिखा दिया क्यों स्मृति विरुद्ध का ऐसा संभोग नहीं चाहते इस स्मृति विरुद्ध बात है आप किसी में संबंध रखेगा और स्मृति है असतम सर्वभित निर्गुण गुणभोत विचार ऐसा सर्वंग्रय राशम सर्वज्ञ विभितम असतम सर्वित चलेगा निर्गुण गुणभूत विचार गीता क्रयोदश अध्याय था वो असक्त्य है किसी का सम्बन्ध नहीं रहता क्यों सर्व धारण करता है स्मृति विरुद्ध तुमका जो संसार भर के स्मृति को असक्त रहता है सम्बन्ध नहीं स्मृति स्मृति द्वे स्मृति स्मृति हो गया तीसरा न्याय विरुद्ध बोला था न्याय क्या है कि ठीक ये बाद में भाषण देखेंगे न्याय विरुद्धम उत्तम तत्कुट आएगी कहा था ना स्मृति स्मृति न्याय विरुद्ध स्मृति विरोध दिखा दिया असर्वोदय सत्य थे स्मृति विरुद्ध दिखा दिया असत्तम सर्वलिद्ध जाएगा निर्माणपूर्ण रोकने जा रहा है और न्याय विरुद्ध क्या है वो न्याय से अभियुक्ति तो यही है न्यायुक्ति युक्ति क्या है गुणवत्ता गुणवत्ता है संस्कृति एक गुणवाला पदार्थ है दूसरे गुणवाले के साथ भी है जैसे गुणवान है और दूसरा भूतल आदि गुणवान पदार्थ है उसके साथ होता है गुणवत्ता गुणवान गुणवान के साथ संयोग गुणवान समझ लाइए संस्कृति न अपुल्य जाती हो एक गुणवाला हो एक निर्गुण हो अपल्य जाति संजोग हो ही नहीं सकता आत्मा गुणवान है निर्गुण है साक्षी चेता केवल हो निर्ग आत्मा तो निर्गुण है निर्भोट तो का गुणवान के साथ में संबंध होना संभव नहीं है देखा है न अतुल्य जाती अतुल्य जातीय पदाधिकार गुणवान के साथ संबंध होना संभव नहीं तुल्य जाति बोला चाहिए एक गुणवाले का दूसरे गुणवाले के साथ में संबंध देखा गया है संसर्ग देखा गया है ना कि अतुल्य जातीय का अतुल्य जाति के साथ नहीं निर्भोट और गुणवान के साथ संबंध नहीं देखा है यह भी तुम्हारी कल्पना है आपका मन का होता है वही दे सकता है है यह तो अपने घर चिल्लाते हो यह स्थिति है ताव गर्दती शास्त्र आए जंगे यथा गर्दती न महाशक्त यावत वेदांत कैसे सता है तब तक सारे शास्त्र तब तक गर्दना करते रहते हैं अपने धंधा बनाने के लिए करते हैं जैसे जंगल में तब तक श्रीगालों का चिगार होता है गर्दना करते हैं चिल्लाते हैं तब जब तक जंगल में शेर गर्दना पड़ जाए उसी प्रकार का वेदांत गर्द ना तो सब चुप हो जाते हैं इसी के लिए चलने सतन करते हैं अब दर्द करूर् हैं गेह सूर गेह दर्दी बोलते हैं गेह सुर कौन होता होता कुत्ते जो होता है नागर भी होता है बाहर जाने को चुप हो जाता है ऐसे ही सब चलिएगा न्याय से गुणवत् गुणवदा संस्कृत जब तुले जाते हो तो निर्गुणम निर्विशेषण सपभवक्षण आत्मा है निर्गुण है निर्विशेष है सबसे विलक्षण है सर्व लक्षण, सबसे विलक्षण वो आत्मा है उसमें केवल चित अभी अतुल्य जाति संस्कृत जते वो किसी भी अतुल्य जाति का संबंध नहीं हो सकता उसका न संस्कृत जते इत्यवत न्याय विरुद्ध एक संस्कृत जते ऐसा मानना न्याय विरुद्ध होगा किस विरुद्ध है तस्मात नित्य अनुप्तर विज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्मा की आत्मा था सर्वबोध बोधित्व एवं बोधित्व आत्मा सिद्ध की आधाएगा इसलिए क्या सिद्ध होगा जितने अलुप्त तो विज्ञान स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा है जितने कभी का विज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता ऐसा जो आत्मा है ज्ञान स्वरूप आत्मा कोई ब्रह्म ये अर्थात कब सिद्ध होगा सर्वबोध बोदित्व जो अंतर्गत के जितने भी वृत्तियों के बोधित्व आने पर सर्वो अब बद्रीत आत्मा शो न अलद प्रकाश न समय तस्मा प्रतिबोधि मतम यथाव्याख्या अर्थमस्ना है यही हमने जो अर्थ बताया था मैं सिद्धांति जो भाग्यो अर्थ बताया था प्रतिबोध प्रतिबोधादी मतदा वही ठीक है बाकी एकदम भी ठीक नहीं है दयादी टीका एक देशी व्याख्या अनुमान कर्म अंत्य दूषण एक व्याख्या कर चुका है एक देश ने एक व्याख्या दे चुका है उसका कहना था क्या क्या व्याख्या दूषण है एक देश का एक देशी ने कहा था क्रिया मान बोध शब्द का क्रिया है तो क्रियावान होता है आत्मा आत्मा वर्ष साक्षात प्रत्यक्ष होता है किन्तु से सीध होता है जैसे शाखा को हृदय देख करके वायु की कल्पना देते अनुमान होता है शाखा सहाय थी सफा इसी प्रकार जो यहाँ बोध क्रिया का पृथ्वी रूपी क्रिया जिसमें हो रही बात में ऐसा होगा था वो ठीक नहीं कहा था एक व्याख्या तो उसकी खत्म हो गई एक व्याख्या अंतर अन्यो व्याख्यान व्याख्यानांतर जैसे देशांतर एक व्याख्या हो चुकी है एक रेसि की और दूसरी व्याख्या का मोह दूसरा व्याख्या दूसरी व्याख्या को व्याख्या अन्यो व्याख्यानो जैसे अन्योदेश देशांतर उसका अन्य व्याख्या व्याख्या एक व्याख्या कर चुका है उसको अनुवाद करके दूषण देते यह पुनः करके बोलते हैं भाष्य में एक दूसरी की क्षमता है ये यह पुनः स्वस्यता प्रतिबोध भीतमित वो कहते हैं स्वसंवेद्य है आत्मा को दूसरा कोई नहीं जान सकता है स्वयं आत्मा ही आत्मा को जानता है ये प्रतिबोध नीतम का यात्रा है ये दूसरी व्याख्या है एक देशी का सिद्धांत की व्याख्या नहीं है एक देशी का कहना है यह को स्वसंभता स्वसंभ्यक्तित्व है आत्मा स्वयं जगता बनेगा स्वयं वैज्ञ्य बनेगा कर्ता कर्म स्वयं होगा प्रतिबोधविदम मतम इत्य वाक्य से यह जो वाक्य था प्रतिबोधविद मतम ये इस पार्टी का अब यही होगा स्वसंभक्त आत्मा स्वयं स्वयंत्व जानता है इसका अर्थ यह एक यह मत इसको कहना गा चाहते हैं ठीक है अब इसका खंडन होगा कहना चाहेंगे सिद्धांत बोल रहे हैं खंडन होगा कैसे होगा यह वैद्यम तो वेद जो वेदना से ये सिद्धांत की अनुमान है जो वैद्य होगा वो व्यक्ता से और वेतन क्रिया से दोनों से भिन्न होगा जो व्यक्ति पदार्थ ना वेदन क्रिया है न व्यता ये सिद्धांति का अनुमान दे एक दूसरे के पुष्ट वो कहते हैं व्यक्ता व्यक्ति एक ही मान रहे स्वसम व्यक्ति में यह अनुता है तो उसके लिए दो दे रहे हैं यह व्यद्यम जो व्यद्य होगा तब भिन्न वेदता और बेदन क्रिया से भिन्न है दोनों यहाँ से भी भिन्न है और वेदता से भी भिन्न है यथा भटारी जैसे भटारी होते हैं वो व्यद्य है कि व्यक्त है बेदन है क्या है, है वो देते हैं तो घर जानने वाले से भिन्न है घाटी जानने से भिन्न है, इस से है ठीक इस प्रकार यहाँ भी व्यद्य होगा व्यक्तता और वेदन से भिन्न होगा इस कैसे बनेगा स्वीति कहा यदि व्याप्ति विरोधा ऐसे जो व्याप्ति दिखाई पड़ so, रही है स्वसंदपति काम नहीं व्याप्ति का विरोध है व्याप्ति जब बोल रही है जो व्यक्ति होता है वो वेदन और देता से भिन्न होता है जैसे घटा भी है घटा भी व्यक्ति पदार्थ है तो वेदन देवदत्ता भी देवता देता होगा उसका और वेतन क्रिया होगी वो दो से भिन्न है ये व्याप्ति का विरोध होने से स्वसम वास्तव में मोदे जाए स्वसमृत तो वास्तव में हो ही नहीं सकता व्याप्ति का विरोध आ तो स्वसंप्त तो होना संभव है तब बुद्धारोह आत्मा आत्मा आत्माभाव आरोप्य है स्वसंप्ध बोला है स्थान पर बुद्धि आदि में आत्मा का आरोप करके दो आत्मा बनाएंगे एक अधिष्ठान आत्मा एक आरोपित आत्मा तो आरोपित आत्मा को अधिष्ठान को आत्मा जानता है ऐसा करें दो आत्मा बना के ये प्रयोग होता है स्वसंप्ध प्रयोग अकेले आत्मा नहीं बोला एक अनुसार है तब बुद्धारूह आत्मा आत्माभाव आम क्य आप बुद्धिया तो का कल्पना करके आत्मा ऐसे व्यक्ति बात आत्मा से उसको बुद्ध्या आरोपित आत्मा को जानना ये ये कहना पड़ेगा उसको स्वसंधार करना पड़ेगा मैं अधिशान रूपी आत्मा आरोपित आत्मा को जानता है ये मानना पड़ेगा दो आत्मा की कल्पना करनी पड़ेगी एक सत्य आत्मा है एक कल्पित आत्मा है तो सत्य आत्मा कल्पित को जानता है ऐसा आत्मा करना पड़ेगा निर्पाधिक स्वरूप स्थिति स्थिति में क्या होगा दो आत्मा मानेंगे तो निर्पाधिक स्वरूप स्थिति नहीं बन पाएगी सुसमृद्ध पर उपाधि को लेकर के स्वसंध हो सकता है निर्पाधिक अवस्था में हो नहीं सकता है तो स्वसमृद्ध मानेंगे तो निर्पाधिक स्थिति नहीं बन पाएगी स्वाधिक हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा आत्मा को निर्पाधिक माना हुआ तो स्वाभाविक होने लग जाएगा निर्पाधिक स्थिति नहीं हो पाएगी एक आ चार साभाषा बुद्धि चिरावास विशिष्ट बुद्धि चेतन के आवास को तो सावास, आवास से आवास के सहित जो बुद्धि है चेतन के आवास किसके आवास चेतन के आवास साभाषा बुद्धि तो चिरावास विशिष्ट बुद्धि जो है तद अभिष्ठान चैतन्य अनुसार और उसके अधिष्ठान चेतन जिसमें कल्पित है साहबास बुद्धि कल्पित है जिस अधिष्ठान चेतन में समूह एक समूह में आत्म अध्यक्ष आत्मत्व का आरोप करके ये तीनों मिला कर करके अधिष्ठान चेतन और आरोपित चेतन और आरोप करार्थ उपाधि ये तीनों को इकट्ठा करके आत्म शब्द का प्रयोग होगा आत्मत्व अध्यक्ष तथा उसकी वो तीन मिले हुए हैं अधिष्ठान आत्मा है और आरोपित आत्मा है और उपाधि है उसमें उपहीतेर अधिषान भूतेर जो उपहीत है, न, है, तो उपहित है आत्मा उसके द्वारा उपाय भाव से प्रकाश विशिष्ट नहीं उपहित है विशेषण बना हुआ है वहां आवास विशेषण है उपहित नहीं है वो तो विशिष्ट में आया अंतर्गत विशिष्ट है वो तो विशेषण में आएगा किंतु तो उपहित होता है शुद्ध आत्मा उपलक्षित तो तेन अभिष्ठान भूत उपहित है अधिष्ठान स्वरूप आत्मा आत्मा उपाय भाव्य से प्रकाश है उपाय भाव के प्रकाश करेगा जो रज्जु में जिसकी कल्पना करेंगे वो रज्जु ही उसको प्रकाश कर लेगी रज्जू के लंबा विमान सातों में लंबा विमान दिखाई दे रहा है तो यही होता है आत्मा इसलिए आत्मा स्वसंभत्व बांचे आत्मा में स्वसंभ तत्व तो ऐसा करके मानना पड़ेगा स्वसंभ तत्व तो आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा इस प्रकार से स्वसंभत्तता आत्मा में स्वीकार करने वालों का स्वपाधिक स्वरूप आत्म सिद्ध थी स्वपाधिक्त होगा आत्मा क्योंकि जब स्वसंभत्त मांगे तो स्वपाधिक मानना पड़ेगा निर्पाधिकम तर पर सुसमृतित्व असंभव न निर्पाधिकम आत्मा भी चर्चा नहीं उपायुम स होता ही नहीं निर्पाधिकात्मा निर्पाधिक जानता है ऐसा नहीं होता चिन्ह सर्व्यवधान मार्ग सबका अव्यवधान मार्ग सर्वमूर्त संयोगित्व का अर्थ होता है किसी के साथ भी व्यवधान हो उसका अर्थ है सर्व का आयात्म व्यक्त अधिष्ठान रूप से सबके साथ आवात्म है वो चेतनता यही हो ये भुत्व का सबके साथ आ रहा आपने व्यापुरता का ये आता है ना कि सर्वमुक्त तो द्रव्य समय भी तुम यार नहीं हो तो तुम्हारी कल्पना तो है इसने कहा पत्र स्वपाविक आप में भाषण का पत्र सिद्धांतगढ़ को स्थिति में जब स्वस्य चित्र मानेंगे उस स्थिति में स्वपाविकवे आत्मा को तो स्वभाविक मानने पर उपाधि युक्त मानने पर ही आत्मा और बुद्धियादि स्वरूपत्व भेदम परिकल्प है आत्मा और बुद्धियादि को भेद करके भेद करके आत्मा न आत्मा से बुद्धियादि स्वरूपत्व न बुद्धिदि स्वरूप से भेदन करके आत्मा आत्मा व्यक्ति क्षण का आत्मा से ही आत्मा का जानता है ये विवाह हो जाता है तीन नाम करिए एक तो विशेष अनुभव चेतन है आवास वाला है एक बुद्धि है अधिष्ठान आत्मा तीनों को लेकर के आत्मत्व तो का आरोप करेंगे तो अधिष्ठान आत्मा के द्वारा ये आवास वाले को जानता है जानता आएगा माना स्वपाधिक हो जाएगी स्थिति में दृपाधिक आत्मा की चर्चा लग पाएगी एक व्यवहार एक नवर टिप्पणी आत्मा को निर्वाह माना आत्मा से आत्मा है इसलिए आत्मा एव आत्मा पश्य ऐसा आया अपने से ही अपने को देखता है स्वभागिक अवस्था को लेकर कहा है पश्यति स्वयमेवात्मात्मा दत्तत्म पुरुषोत्तम गीता के दशम अध्या स्वयमेवान दत्तम पुरुषोत्तम भूत भाव अनुभूत ऐसा देवदेव जगतपति ये भी मानेगा भगवान आप तो अपने को अभी जानते हैं दूसरे आपको नहीं जान सकता स्वयं आत्मा आत्मा व्यक्ति आप स्वयं स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जानते हैं दूसरा कोई नहीं जान आपको ऐसा कहा है तो ये ये सब सिद्ध होगा यह विवाह सिद्ध होगा ये स्वरोपाधिक अवस्था में सिद्ध होगा न तो निर्वाहिक से आत्मा एकत्व निरपाय आत्मा में जब एक होगा या तो दो आत्मा को लेकर के बोला एक उपाधि वाला आत्मा एक परिषदान आत्मा दो लेने पर सुब्यक्तित्व तो तो ले करके तो तो बोला एक आत्मा दूसरे को जान रहा दो आत्मा लेकर किन्तु जब निरुपाधिक आत्मा जब एक होगा एक और में संभव नहीं होगा जब तो दुर्पाद्य से आत्मा एकत्व जब दृप्पादित आत्मा में जो एकत्व है एक ही है वो उसमितता पर संभता का न संभवती है न स्वसंभता है उसमें न परसंभित है कौन नहीं सकता है एक आम दो नंबर की टिप्पणी है तो मेरे व्यवस्था ही माना सौपाधिक अवस्था में ये सब प्रयोग हो जाता है आत्मा आत्मा में इत्यादि हो जाता है सोपाधिकवस्था को लेकर द्रुपाधिक अवस्था में एक में हो नहीं सकता क्योंकि तो तो दो आत्मावलोकन वाला एक देखने वाला और देखे जाने वाला वैद्य व्यक्ता से भिन्न होता है तो व्यक्ता भिन्न वैद्य भिन्न सोपाधिक अवस्था हो सकता है अवस्था संभव नहीं है काणाडस्य स्वसंभत्व हमें कारवलात पर व्यक्तित्व प्रसादित न तो कारण ने आत्मा को स्वसंभत्व नहीं माना है वैया वैशिष्य तो में आत्मा को स्वसंभित नहीं माना है आत्मा आत्मा को जानता ऐसा नहीं माना आत्मा इसलिए कारण से स्वसंभ हमें कार्यबलाप इसे भी पर व्यक्तित्व प्रसिद्ध कोई बोलेगा नहीं फिर परसमृत्य है जो सो स्वसंभद्य तो नहीं आई तो माना नहीं है तो कहने के द्वारा आत्मा जाना जाता है तो पर सम्द्यों तो तो तो तो तो पर दूसरा जाने का आत्मा को घर जानेगा पढ़ जाने का घर पर समझेगा ये आत्मा आते ये समझाव जाएगी इतने दिनों बाद से हम ऐसा भी नहीं करना पर समझते तो भी नहीं आत्मा न स्वसंत्य है न पर संभद्य है संवेदन स्वरूप संवेदन स्वरूप है ये भाषण का संवेदन अपेक्षा संवेदनापेक्षा संभवती वो ज्ञान स्वरूपी है तो उसके लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है आत्मा उसके लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जैसे वक्त दूसरे के ज्ञान का विषय बनता है तो आत्मा किसी दूसरे के ज्ञान का विषय थोड़ी बन रहा है वो ज्ञान स्वरूपी है संवेदना स्वरूप अथवा संवेदनांतर अपेक्षा संभवती अन्य संवेदना ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती इसका यथा प्रकाश से जैसे प्रकाशांतर अपेक्षा या संभव है जैसे एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है अपने अपने वस्तु को प्रकाशन करने के लिए कोई दूसरे प्रकाश से सहायता लेगा क्या प्रकाश नहीं ले ठीक इसी प्रकार है यथा प्रकाश से जैसे प्रकाशन अपेक्षा या संभव है जैसे प्रकाश को अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा भी ऐसे ही है उसके अन्य ज्ञान की अपेक्षा है नहीं उसे आत्मा को इसलिए परसंभ्यक्तित्व भी किया स्वसंभि भी नहीं पर संभ्य भी इस ठीक है बौद्ध स्वसंतम विज्ञान इष्टम तम की समस्या विद्या कहते विज्ञान वाले बौद्ध ने माना है उस ज्ञान को स्वसंत्य माना है स्वयं जानता है दूसरे को क्या है नहीं स्वयं जानता तो तुम्हारे लिए क्यों अनुष्ठ होगा तो उसको तो मान दो फिर बौद्ध पक्ष मान लो थे थे स्वसंभद्य मान में क्या आपत्ति हो गई यही शंका है बौद्ध स्वसंभ्यम विज्ञान स्वस विज्ञान माना है स्वसंभ्य अपने ज्ञान जानता ऐसा माना है तब क्यों तुम्हें क्यों नहीं होता हो सकता है स्वसंवेद क्यों क्यों विज्ञान रूप होने से विज्ञान के अपेक्षा ने क्यों माना उनका भी विज्ञान रूपी है वो अब सुसंवेद्य माना हुआ है उन्होंने तुम क्या आपत्ति आ गई ये शंका आगे कहा बौद्ध पक्षे आशंका बौद्ध पक्ष स्वसंभता है तो बौद्ध पक्ष में जब स्वसंभता मानेंगे तो क्या होगा क्षणभ तुम उसी काल में नष्ट मानना पड़ेगा दोष आ जाएगा कैसे आएगा टीका से इसका विस्तार करेगी निरात्म तो अशून्यता सिद्ध हो जाएगी से विज्ञान दे तो शून्यता आ जाएगी और दूसरा क्षण भौरत्म सिद्धि होगी और क्षणभ्र ठाई दे स्तुति बोलती है क्या बोलते नहीं विज्ञापुर विज्ञात विक्रत रूप दीते थे अनुआसित तो उसको कभी नाश होना संभव नहीं उसको क्षण हो मांगना मांगना पड़ेगा ये दोष आ जाएगा नई विज्ञापुर विज्ञात विक्रत रूप दीते थे अनुनाशित और नित्यम विभुम सर्वगथम इत्यादि कहा नित्य है विभु है सर्वगथ इत्यादि बोला इसको तो इसलिए सवान महाराजात्मा अजर अमर वह अमृतो अभय इत्यादि स्तृत्व भाग देर हम लोग भौतिक पक्ष में जाएंगे विज्ञान विज्ञान को जानेगा ऐसा माने के विज्ञान स्वरूपात्मा विज्ञान स्वरूपात्मा को जानता है माने दो तो हैं सारे दोष आ जाएंगे स्थिति पर विरोध आ जाएगा जा टीका जा जा जा, प्रत्यक्ष से क्योंकि इनका क्षण मधुर क्यों होगा विकासात्मक क्यों होगा जब विज्ञान विज्ञान को जानता है माने जल जाएंगे तो क्षण मधुर होना पड़ेगा और शून्यता माननी पड़ेगी कहा था कैसे भी होते हैं बौद्धे न स्वसंत प्रत्यक्ष से वर्तमान अभ्यास प्रत्यक्ष जो होता है वर्तमान में ही प्रकाश करता है भूत भावी को प्रकाश नहीं कर सकता प्रत्यक्ष प्रमाण कभी भी भूतकालीन वस्तु को प्रकाश नहीं कर सकता भावी वस्तु को प्रकाश नहीं कर सकता क्योंकि लोगों के लिए इंद्रिय संपर्क चाहिए संबद्ध वर्तमान चंद चतुरा ध्यान सा इंद्रिया संपद्ध होना चाहिए तभी ग्रहण करेंगे और व्यवहार नहीं होना चाहिए व्यवधान होने को भी नहीं होगा वर्तमान पदार्थ है दिवाली के पीछे कोई पदार्थ है इंद्रिय संबद्ध नहीं है तो नहीं वर्तमान है पदार्थ संबद्ध नहीं होने से ग्रहण नहीं होता तो प्रत्यक्ष से वर्तमान आवास प्रत्यक्ष का प्रकाशक होता है प्रत्यक्ष क्या वर्तमान पदार्थों का प्रकाशक होने से क्षणांतर विशिष्ट स्वाप्तनी एक आत्मा दूसरे आत्मा को जानता है हमारी यहां तो संति लगा दी जाए वो समृत्व पक्ष आ गया क्या कहेंगे आवास सहित बुद्धि और उसके अधिष्ठान चेतन दो ले करके अधिष्ठान चेतन आरोप को जानता है ऐसा करके संगति लगाई सभी से तो विशेष अवस्था तो में नहीं होगा स्वपालिक अवस्था में उनके यहाँ क्षणांतर विशिष्ट आत्मा लेने दो आत्मा लेने के लिए एक काल में उनके यहाँ अधिष्ठान अलग और आरोप अलग ऐसा तो भाई तो क्षणांतर विशिष्ट स्वात्मा क्षणांतर विशिष्ट जो ज्ञान पैदा होगा बाद में आत्मा में क्षणांतर विशिष्टम करे विज्ञान और क्षण पूर्व क्षण विशिष्ट विज्ञान उत्तर क्षण विशिष्ट आत्मा विज्ञान तो उसको विषय नहीं कर पाएगा जो प्रत्यक्ष प्रमाणी मानते हैं वो अथवा वर्तमान पूर्व को विषय नहीं कर पाएगा विज्ञान प्रत्यक्ष होना संभव विज्ञान का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं क्योंकि एक आत्मा क्षणांतर विशिष्ट है पूर्व विशिष्ट होगा दूसरा द्वितीय विशिष्ट होगा तो वहां पर उसको वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा क्यों एक ही क्षण में चाहिए विषय और ज्ञान एक काल में चाहिए प्रत्यक्ष और विषय एक काल में चाहिए वर्तमान के लिए प्रत्यक्ष जो होता है वर्तमान का भाषण होता है भावी का अभासन नहीं होता भूत का भी नहीं होगा एक कि है टिप्पणियां चार पांच चार का कहें प्रत्यक्ष से वर्तमान अभाष भावी को अमानी भूत और भावी पदार्थ तो अमान ही एक प्रमाण होते बहुत दो प्रमाण आना है प्रत्यक्ष अवमान आ है अनुनाशित होगा प्रत्यक्ष सिद्धन प्रत्यक्ष प्रति विषय कारण प्रत्यक्ष प्रति विषय कारण है कारण सम्रति असतो भूतभाव हो वर्तमान में असत है को नहीं है भूत भाव पदार ही असतो भूतभाव हो भाजी रहो प्रत्यक्ष असंभाव प्रत्यक्षों का संभव है इसलिए वह क्या सो संभगत होना संभव न संभवती प्रत्यक्ष संभव उत्तर क्षण विशिष्ट विज्ञानों प्रति पूर्वक्षण विशिष्ट से भूतत्व मैंने वर्तमान में चाहिए एक उत्तर उत्तरक्षण विशिष्ट होगा एक विज्ञान और दूसरा पूर्वक्षण विशिष्ट विज्ञान उसकी उत्तरक्षण विशिष्ट ज्ञान पहले को तो नहीं कर पाएगा क्यों भूत हो और पूर्वों प्रति उत्तर से भावित्व और पूर्व ज्ञान को उत्तर को नहीं ले पाएगा विषय नहीं कर पाएगा भावी है विषय नहीं है स्थिति आ जाएगी इसलिए वहां सुपे होना संभव नहीं आ अतः स्वात्म स्वयं को विज्ञान प्रत्यक्ष की जाए ये बोलेंगे अपने आप में विज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा बहुत अपने वर्तमान क्षण मात्र सप्तम पाद एक ही क्षण सप्तमान रहेंगे क्षण जोशा हो जाएगा वर्तमान क्षण मातम सप्तम सात छह नंबर के सप्त से प्रमाणाधीन पाद और सत्य जो होगा वह प्रमाणिक अधीन होगा प्रत्यक्ष प्रमाणित वर्तमान क्षणमात्र विषय प्रत्यक्ष प्रमाणित वर्तमान क्षण विषय कथा अंग शरण नही पदार्थ नाम पर मौनते हैं यह स्थिति आ जाएगी कहा स्वेद साक्षिड़ो हमकारा निरात्मकत्व से दूसरी का हमारे यहाँ क्या होता है साक्षी ये मानते हैं हम आत्मा से उपाधि विशेषोत्तर के साक्षी मानते हैं साक्षी के द्वारा प्रकाश मानते हैं भूत भावी सबको मानते हैं क्या साक्षी को तो तो नहीं मानते हैं इसको देते हुए कारण साक्षर अहंगिकार साक्षी को नहीं आया होना है इसलिए निरापत्म कि शून्यवाद आ जाएगा साक्षी को मानते तो, तो भूत को भी जानता भविष्य को भी जानता इसलिए किसको तो जाना संभव नहीं है इसमें निरापत्म निरापत्व बढ़ने यथादेह से साक्षर इसमें आप तो दिखता है साक्षी के द्वारा ही दिखता है देह इस तथा विज्ञान सेज्ञों की साक्षि के द्वारा ही आत्म संबंध है असाक्षि तो निरात्म से साक्षिरा तो निरात्मक दिवार निरात्म से तत्तिर विरुद्ध है प्रतिबोध प्रतिबद्धवाक्य अर्थात संकट है अच्छा न तो विज्ञान अवेगा आत्मा आत्मा वास्तव में अपेक्षा विज्ञान ही आत्मा है बोलते हैं विज्ञान और आत्मा में भेद नहीं यही तत्व है और आत्मा को तो अन्य साक्षी की अपेक्षा नहीं आत्मा स्वयं जानता है साक्षरता अपेक्षा तो न साक्षरत्व माने सात्मत्व नहीं आएगा अन्य साक्षी की अपेक्षा स्वतः आ जाएगात्मत्व तो ये नहीं कह सकते हैं क्यों आत्मत्वादेव आत्मत्व तो होने से ये वो तो आत्मा ही है तो उसके लिए साक्षत की जरूरत नहीं है अपना आत्मत्व आगे जाइए स्वतंत्र हो जाएगा अन्यथा तुम्हारी दूसरा तुम्हारे को कोई होगा अगर आत्मा आत्मा मानेगे तुम्हारे को कोई होगा ये वेदांति पत्र कहा तो इति न सक्यम वक्त ऐसा करना संभव नहीं क्यों तुम्हारे यहां विज्ञान से क्षण भगवरत् तुम्हारे विज्ञान में क्षण भगूरत क्षण भगवे ना ध्यान जब होगा तो देहादी के समान जैसे छह मंगूल पर आता आत्मा नहीं हो सकता तो विज्ञान भी आत्मा नहीं हो पाएगा तुम्हारे यहां ममतू मेरे यहां पर वेदांत में तो प्राप्त तुम्हारे यहाँ विज्ञान अनित्य है जैसे देहादी दिया आदित्य है उस प्रकार विज्ञान भी आदित्य आत्मा तो नहीं आएगा हमारे यहाँ आत्मा अनित्य है ए वेद ममतू आत्मात्व मेरे यहां पर आत्मानित्य वैसे न अवित लेश हो गई तुमने जो दोष दिया दोष का लेश भी नहीं है प्रतिबूल वाक्य से अर्थांतरण शंका प्रतिबोध वाक्य का अन्याय अर्थांतर की शंका करते हैं यहां कोई पूर्व आकर के शंका करेंगे प्रतिबूल निर्विक्त बोध कोई बोलेंगे एक ही बार होने वाला बोध या दो शंकाएं आएगी उसका खंडन करने आगे समय हो गया है ये ओ मांग्रिया सरजन लोकमशतन मान ब्रह्मया ब्रह्मयाकोरा कर्णस्तराईस नई मैं छंत ओ सा